आपने अन्न हम प्राणियों के लिए बनाया और ये अन्न बाणों के समान हमारी रक्षा कर रहा है यदि अन्न अन्नादि औषधियां उत्पन्न न करते तो हमारा जीवन व्यवहार न चल पाता हे प्रभु सब आपकी रचना और रक्षा को देखकर के बार बार आपको प्रणाम करने का मन होता है बार बार हम नमस्कार कर रहे हैं और भावना रख रहे हैं कि हमारा अंत कर्ण पवित्र हो जाए किसी भी प्रकार का परस्पर हमारे अंदर द्वेष न हो इस द्वेष को आप अपनी कृपा से नष्ट कर दीजिए उदीची दिक्सोमीपतिवोरक्षिता शनि ऋष तेभ्यो नमो नमो धीपतिभ्यो नाम रक्षितृभ्यो नाम ईशुभ्यो अस्तो हे रक्ष पिता आप उत्तर की दिशा के सोम शांति प्रदाता शांति देने वाले प्रभो अधिपति ही स्वामी है स्वजह रक्षिता असनी ईशव हे प्रभो आप अजन्मी हैं अजन्मी होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं असनी ईशव ये विद्युत जो आपने बनाया है ये विद्युत हमारी बाणों के समान रक्षा कर रही है प्रभो यदि ये विद्युत न होता हमारा जीवन व्यवहार कैसे शून्य शून्य हो जाता पिता आकाश में जो विद्युत है वो हमारे कल्याण के लिए है और जो इस पृथ्वी के ऊपर विद्युत है ये सब हमारे कल्याण के लिए है तो दिवषुराधिपति कल्मा सग्रीव रक्षिता वीरोधश वह तेभ्यो नम धीपति्यो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम स्त योस्वेष्टीय वो जम दे हे पिता आप नीचे की दिशा के विष्णु हो सर्व्यापक परमात्मा स्वामी हैं कल्मा ये वृक्ष इत्यादि हमारी रक्षा करने वाले हैं वृक्ष लता औषधि आदि हम प्राणियों की रक्षा के लिए आपने बनाए हैं विरूढ़ ईशव है ये लता बेल आदि बाणों के समान हमारी रक्षा कर रहे हैं इन लता बेल आदि में औषधीय गुण हैं प्रकृति की सुंदरता के लिए हैं, जिससे हमारे मनोभाव सदा प्रसन्न रहे हे प्रभु ये सब आपने में रच करके बाणों के समान हमारी ईन से रक्षा कर रहे हैं ओम राधिपाती हि स्वित्रो रक्षिता वर्षमीष वह तेभ्यो नम धीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम हे अस्तो हे प्रभो आप ऊपर की दिशा के सबसे महान वेदादि विद्या के स्वामी आप ही हैं हे प्रभो आप शुद्ध पवित्र होकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं और ये प्रभो वर्षा के बिंदु हमारी बाणों के समान रक्षा कर रहे हैं यदि प्रभो ये वर्षा इत्यादि न हो तो हम जीवों का जीवन यापन होना कठिन हो जाए इस सब के लिए पिता आपको बार बार नमस्कार करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं जो कोई हमसे द्वेश करता है जिससे हम द्वेश करते हैं हम दोनों के इस द्वेष को अपने न्याय से नष्ट कर दीजिए खत्म कर दीजिए ओद्वायम तो मस स्वारी पश्यूर्य न्योतिरुतम हे रक्ष पिता हम श्रद्धावान होकर तमसपरी आप अंधकार से रहित को स्व आनंद स्वरूप पिता आपको पश्च देखते हुए उत्तरम कलय के पश्चात भी हम आपको देखे आपका ज्ञान हमें बना रहे हे प्रभो देवम देवत्रा देवों के भी देव देवों की रक्षा करने वाले सूर्यम जड़ और चेतन जगत की आधार आपको अगलम हम प्राप्त करें हे दयालु पिता ज्योतिम आप स्वप्रकाश और सर्वोत्तम है ऐसे आपके स्वरूप को अगलम हम प्राप्त करें ओ देविकेत दृशे विश्वायसूर्य हि रक्ष प्रभो अच्छे प्रकार से ओ निश्चय पूर्वक हि दयालु पिता आपको जात वेद सम्पूर्ण जगत को जानने वाले आप प्रभु को देवम देवो के भी देव वहंती केतव वह। आपको ही जना रहे हैं केतवह ये वेद के मंत्र आपको जना रहे हैं ये संसार की क्रियाए केतो हैं संकेत हैं पताकाये हैं प्रभो हे दयालु पिता दृश्य विश्वाय सूर्यम आपको देखने के लिए विद्या प्राप्ति के लिए विश्वाय संपूर्ण जड़ और चेतन जगत को रचने वाले के लिए हम आपको प्राप्त करने के लिए सदा उद्योगशील रहे प्रयत्नशील रहे चिवा न मुदुर्गा दक्षुर्मी वरुण से प्राद्यावापृथिवी अक्ष आत्मा जगतस्थस्त स्वाहा हे hey प्रभो आप अद्भुत स्वरूप हैं देवा नाम उद्गात विद्वानों के हृदय में प्रकट होने वाले हैं हे hey पिता इससे पता लगता है आप मूर्खों के हृदय में प्रकट नहीं होते आप तो देवताओं के हृदय में प्रकट होते हैं अनेकम काम, क्रोध इत्यादि को नष्ट करने के लिए आप ही सर्वोत्तम बल है चक्षु मित्र वरुण संपूर्ण लोकों और विद्याओं को जानने प्रकाश करने वाले आप राग द्वेष से रहित के श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य के अग्नि इस का अग्नि के आप सब ओर से धारण करने वाले आप हैं, दयावा पृथ्वी द्यूलोक और पृथ्वीलोक को अंतरिक्ष लोक को सूर्य सबको प्रकाश करने वाले आप हैं, सबकी आधार आप है प्रभो जगत तस्थुसह, जड़ और चेतन जगत की आधार आप हैं। हे hey दयालु पिता स्वाहा ये मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि ये वेद की वाणी है ओम ओ तचुर्देव पौरस्ता मुच्चर म शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम दीना श्याम शरद शतम भूयस् शरद शता हे रक्षक पिता सबके दृष्टा चक्षु आप सब को देखने वाले देवहितम विद्वानों और धर्मात्माओं का हित करने वाले हे प्रभो सृष्टि से पूर्व में विद्यमान थे शुद्ध स्वरूप थे तो चरक और प्रभो तो प्रलय के बाद भी आप सदा विद्यमान रहेंगे हे पिता आपसे निवेदन है हम सौ वर्ष तक देखते हुए जीवे हे प्रभो सौ वर्ष तक सुनते हुए जीवे सौ वर्ष तक हमारी वाणी काम करती रहे हे पिता हम दीनहीन हो करके पराश्रित होकर न जीवे हे प्रभो सौ वर्ष से अधिक भी हमारा जीवन हो हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं सदा हम अधन होकर के जीवे और हमारी इंद्रियां सदा आपकी आज्ञा पालन करती हुई सौ वर्ष तक बनी रहे दों दों स्वाहा स्वाह तत्स्य भर्गो देव धीमा धो दया। हे ईश्वर दयानिधे वत्पया नीन जपोपासनादि कर्मण धर्म काम मोक्षाण सद्य सिद्धिर्भवे नी दया के सागर ईश्वर आप अपनी कृपा से हमारे इस जप उपासनादि कर्म के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सद्यह प्राप्त करवाइये विलंब न कीजिए हे प्रभु हम इस संसार से ऊपर उठ करके आपकी शरण में सदा बने रहे संभा नमः शंकाराय चयस्कारा नमः नम शिवाय हे चे रक्षक पिता सुख स्वरूप प्रभो आपके लिए हमारा नमस्कार हो सब सुखों के देने हारे प्रभो आपको हमारा नमस्कार हो हे धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले पिता आपके लिए हम नमस्कार कर रहे हैं हे प्रभो तो अत्यंत मंगल स्वरूप जो आपका स्वरूप है मोक्ष सुख देने वाला जो आपका स्वरूप है इसके लिए प्रभो तो हम आपको नमस्कार करते हैं बार बार नमस्कार करते हैं आपको नमस्कार करना अर्थात आपकी आज्ञा में चलना है आपका सम्मान करना आपकी आज्ञा का पालन करना ही है प्रभो हम इस संधि वेला में आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए गंभीर होकर के अंतर्मुखी होकर थोड़ा सा स्वयं चिंतन करें जाएंगे मन को श्वास पर केंद्रित करें परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट धन्यवाद करें जो ये हमने इतने समय में जो चिंतन किया वो ईश्वर की कृपा से किया धन्यवाद करें धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों में संवेदना पैदा कर ले। तो आँखों को लें कोमलता से आंखों को खोल लेंगे आज की इस उपासना को यही विराम देते हैं ओम शाह